काफी रात हो चुकी थी सभी लोग त्रिवेंद्रम पुलिस स्टेशन पहुंच चुके थे यहाँ आने के बाद अब विक्रांत को एहसास हो रहा था कि आखिर क्यों प्रोफेसर चौटाला साहब ने केस से रिलेटेड सारे एविडेंस को बेंगलोर के लैब में ले जाकर टेस्टिंग का सारा काम किया था दरअसल त्रिवेंद्रम पुलिस स्टेशन की ये बिल्डिंग काफी पुरानी थी ये अस्सी के दशक में बनकर तैयार हुई थी यहाँ तक की ये आज भी किसी पुराने घर जैसा दिख रहा था वही पुलिस स्टेशन के भीतर की सभी सारी दीवार चटकी नजर आ रही थी क्योंकि इस पुलिस स्टेशन में अधिकतर मछुआरे ही आते रहते थे इस वजह से पुलिस स्टेशन के भीतर से बेहद गंदी स्मेल भी आ रही थी जिसे सांस लेना भी दूबर हो रहा था ऐसी सिचुएशन में किसी के लिए काम करना बहुत ही मुश्किल है यहाँ तक कि पुलिस स्टेशन के मेन ऑफिस में भी बैठना मुश्किल हो रहा था सर हर्ष ने बेहद एक्साइटेड होते हुए विक्रांत ऐसी कहा अभी भी मेरे दिमाग में दो सवाल चल रहे हैं पहला तो ये है की आपको इस बात आरोप कैसे इतना यकीन हो गया इंस्पेक्टर अशोकन ही असले कातिल है सच में सिगरेट के टुकड़ों की वजह से आपको उस पर शक हुआ था नहीं पागल हो क्या सिर्फ सिगरेट के टुकड़े को देखकर थोड़ी न मैं शक कर रहा था विक्रांत ने चाय में बिस्किट डुबा उसके टूटने से पहले जल्दी से मुंह में भर लिया और फिर बोल पड़ा भले ही मैं लोगो के चेहरे देख कर उसका करेक्टर बता देता हूँ लेकिन सिर्फ गैस मार मैं किसी को मुजरिम थोड़ी न साबित कर सकता हूँ अगर अशोकन ने प्रसाद के हार्ड ड्राइव के साथ कोई छेड़छाड़ न की होती तो फिर मुझे कभी उसके ऊपर डाउट नहीं होता ओ हर्षतन अपना सिर इलाते सही बात है अगर उसने कुछ ना किया होता तो फिर भला उसे हार्ड ड्राइव से छेड़छाड़ करने की क्या जरूरत थी सर हम लोगों ने सही प्लान बनाया था हमने जो जाल बुना था उसी से अशोकन हमारे चंगुल में आया दरअसल विकांत ने फिर से एक बिस्किट निकाल कर चाय में डुबो दिया और फिर उसके टूटने ऐसी पहले ही बड़ी चालाकी से बिस्किट को अपने मुँह में लैंड करवा दिया वहाँ सिर्फ हार्ड ड्राइव की नहीं है तुमको देखो शुरू में हम लोगों ने कितना अनुमान लगाया था लेकिन हम लोगों ने जितना भी अनुमान लगाया था वो सब गलत साबित हुआ जितना भी अनुमान था और जितना भी एविडेंस मिला था उसमें से कोई भी एविडेंस केस के साथ मैच नहीं कर रहा था लेकिन अगर वाकई में मुजरिम अशोकनी है तो फिर देखो जितना एविडेंस है सब मैच कर रहा है हर्षुल ने फिर सवाल किया वो किसी फिल्म का डायलॉग है ना एक बार अगर आप अपनी लिस्ट में से असंभव चीज बाहर कर देते हैं तो फिर उसके बाद आपके पास जो कुछ भी बचता है वो पॉसिबल होता है फिर वो सुनने में और देखने में कितना भी अजीब लगे वो सच्ची होता है अच्छा मुझे तो लग रहा है कि ये सब महज एक इतफाक है विक्रांत ने कहा अभी तक मैं जितने केस आरोप पहले काम कर चुका हूँ उन सभी में कुछ न कुछ इतफाक जरूर था अब इस केस को भी उदाहरण के तौर पर लो तो देखो इस केस में क्राइम सीन को बड़ी सावधानी से प्लान किया गया है और बड़ी चालाकी से एक एक का मर्डर किया गया है फिर विक्रांत ने आगे कहा दयाकर का अचानक ऐसी गायब होना और जिस तरह से प्रसाद के ऊपर अटैक हुआ था उसे देखते हुए ये पूरा मर्डर केस देखने में कोई इतफाक जैसा नहीं लग रहा है बल्कि ये पूरा मर्डर केस पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया है बहुत डीपली और डिटेल प्लान बनाया गया है मुझे तो अभी यही लग रहा है फिर उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा बाद में हमें ये पता चला कि लाइट हाउस कपल के बच्चों का भी मोटिव हो सकता है फिर सिगरेट के टुकड़े जब मिले तो मेरा शक और ज्यादा गहरा हो गया फिर इसके बाद जो ट्रग मिला था उसका कनेक्शन भी अशोकन से बन रहा था एक के बाद एक ऐसी चीजें मिलती चली गई जिससे अशोकन पर शक गहराता चला गया और फिर धीरे धीरे मेरा शक यकीन में बदल गया इसके बाद फिर विक्रांत ने कहा और फिर वो बची कसर थी वो अशोकन ने प्रसाद के हार्ड ड्राइव को तोड़कर पूरा कर दिया था ये सब पॉइंट्स देखते हुए मुझे यकीन हो गया कि अशोकन ही मर्डरर है लेकिन कुछ और भी चीजें थी जिसके बारे में विक्रांत और बताना चाहता था लेकिन अभी वो हर्षित ऐसी इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता था क्यूँकी ये बात उसके अदृश्य शक्ति के सिस्टम से रिलेटेड थी लेकिन विक्रांत अभी हर्षित के आगे इस तरह की बात नहीं कर सकता था दरअसल विक्रांत को अदृश्य शक्ति की तरफ से लगातार तीन दिन तक एक ही तरह का कोडवर्ड मिल रहा था विक्रांत भले ही शुरू में समझ नहीं पा रहा था लेकिन कहीं न कहीं इस कोडवर्ड का मतलब अशोकन से ही था उसे अदृश्य शक्ति की तरफ से भी अशोकन के कतिल होने का संकेत मिल रहा था इस वजह से बाद में विक्रांत को और ज्यादा इस बात आरोप यकीन हो गया की अशोकन ही अस के है खैर ये बात अदृश्य शक्ति से जुड़ी हुई थी ऐसे में विक्रांत इसके बारे में हर्षित को कुछ नहीं बता सकता था ब्रिलियंट हर्षित ने विक्रांत की तारीफ करते हुए कहा वैसे मेरे दिमाग में ये दूसरी बात उतनी क्लियर नहीं हो रही है आपको ये कैसे पता चला कि अशोकन की माँ भी उसके साथ इन्वॉल्व है ये तो मेरे दिमाग की वजह से ही पता चली <laughs> विक्रांत ने हंसते हुए कहा वैसे अगर पूरे केस को देखा जाए तो ये पूरा केस इसी औरत की वजह ऐसी हुआ था और प्रसाद ने उस रात को सामंता को बताया था कि उसने बीच पर किसी लंबे बाल वाली औरत को देखा था और फिर जब अशोकन के आगे मैंने लंबे बाल वाली औरत का जिक्र किया तो उस वक्त अशोकन के चेहरे का एक्सप्रेशन काफी अजीब सा हो गया था विक्रांत ने फिर कहा इसके बाद फिर इंस्पेक्टर अशोकन प्रसाद की हार्ड डिस्क को भी खराब करना चाहता था इसका मतलब ये था की अशोकन को वाक्य में लग रहा था की शायद प्रसाद के कैमरे में उसका वीडियो रिकॉर्ड हो गया है अच्छा क्यूँकी भले ही अशोकन के सिर पर बड़े बड़े बाल थे लेकिन फिर भी वो बाल इतने लंबे नहीं थे जितना कि किसी औरत का होता है और मैं बार बार अशोकन से यही कह रहा था कि प्रसाद के कैमरे में किसी लंबे बाल वाली औरत का शरीर दिखाई दे रहा है चूँकि अशोकन इस बात पर भी घबराया हुआ नजर आ रहा था इस वजह से मुझे लगा की इस वक्त उसे किसी और की नहीं बल्कि अपनी माँ की चिंता हो रही है तब तो मेरे दिमाग में आया की अशोकन को इस वक्त अपने साथी की चिंता हो रही है और बात अगर लम्बे बाल की है तो फिर अशोकन के जानते हुए में सिर्फ उसकी माँ ही ऐसी थी जिसके पास लंबे बाल हैं और उसकी माँ इस केस में संदिग्ध भी थी इसी वजह से अशोकन की माँ पर भी शक हो गया विक्रांत ने फिर आगे बताते हुए कहा हमने इंस्पेक्टर अशोकन के बैकग्राउंड के बारे में पहले से इन्वेस्टिगेशन करवाया था और बासु लहरी यानी की अशोकन की माँ के अलावा हमें कोई भी संदिग्ध नहीं लग रहा था ये तो है हर्षित ने अपना सिर लाते हुए कहा और चूकी बासु की उम्र भी लगभग 60 से 70 साल के बीच में है ऐसे में अशोकन के लिए उससे बेहतर कोई साथी नहीं हो सकता था विक्रांत ने फिर अपना सिर लाते हुए कहा अच्छा ईमानदारी से कहें तो अभी तक ये कहना बहुत मुश्किल है कि असली कातिल कौन है और कातिल का इस जुर्म में साथ कौन दे रहा था हर्षित ने फिर अपनी भॉय टेडी करते हुए कहा आपका मतलब अभी भी आपको डाउट है तुमको नहीं लग रहा है कि इस केस की असली मास्टरमाइंड अशोकन की माँ ही है विक्रांत ने अपना सिर हिलाकर हल्की सांस छोड़ते हुए कहा भले ही एक विधवा माँ लोगों की सिंपैथी की हकदार होती है लेकिन उसके दिमाग में बदले की आग जल रही है तो फिर उसका बच्चा भी निश्चित रूप से उसके इस नेचर से रहेगा। और मुझे न जाने क्यों इस बात का डर लग रहा है कि लाइट हाउस का मर्डर केस कहीं न कहीं बॉस ठीक इसी वक्त हर्ष भी वहाँ गया और उसने बेहद एक्साइटेड होते हुए कहा सर एक ने तो कन्फेस कर लिया है। गैस कीजिए कौन है मेरा टाइम मत वेस्ट करो विक्रांत उठ खड़ा हुआ और उसने बाहर निकलते हुए कहा अशोकन ने क्या कहा हर्ष ने फिर अपना अंगूठा उठा कर विक्रांत को बधाई देते हुए कहा सर आप कमाल के हो? मान गए आपको विक्रांत ने फिर बेमन से आगे कहा अशोकन खुद को मारना चाहता था अब जो आदमी अपनी जान देने की हिम्मत जुटा सकता है वो भला अपनी गलती को तो एक्सेप्ट कर ही सकता है जबकि वो औरत बहुत कमीनी नहीं है उसे ऐसी सिचुएशन हैंडल करने की आदत है तो मुझे नहीं लगता की वो आसानी ऐसी कुछ उगलेगी सर हर्ष ने फिर विक्रांत की बाहें पकड़ कहा अनुष्का इस वक्त अशोकन के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही थी वो नहीं चाहती थी कि आप इंटेरोगेशन रूम में जाएं। दरअसल अशोकन ने खुद ही आपसे बात करने के लिए मना किया हुआ है अशोकन को आपसे बहुत डर लगता है